लुका छुपी बहुत हुई सामने आ जाना कहाँ कहाँ ढूँढा तुझे थक गई है अब तेरी माँ आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिकल ढूँढ ला गई देख मेरी नजर आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिकर धुंध गई देख मेरी नजर राजा क्या बताऊँ माँ कहाँ यहाँ उड़ने को मेरे खुला सुमा है तेरे सुझ जैसा बोला सलू ना जहाँ है यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग हो बेफ़िकर उड़ रही है माँ डोर कोई लूटे नहीं बीच से काटे ना, न जा हुई सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। नमस्कार। तो साहब आपको सबसे पहले तो तो तो बता दूं कि धीरे-धीरे चलते-चलते वो एक कहावत है ना देखिए विंस रेस तो यहां विनिंग की तो कोई बात है नहीं रेस ही नहीं है तो क्या करेंगे आज? यानी स्नेल के पेस से चलते हुए आज, एपिसोड जो आपकी सेवा में प्रस्तुत हो रहा है देखिए मैंने कितनी अच्छी शुद्ध हिंदी बोली है। ऐसा लग रहा है, है कि श्री साक्षात तो सा, में बैठे हैं। ये बैठ जो है, सौ पचहत्तरवा एपिसोड है वाह सच में? यानी कि जो कहानी आज से तकरीबन पांच साल पहले शुरू हुई थी यानी की पहला एपिसोड आया था अट्ठाईस फरवरी दो हज़ार बीस को और आज हम दो सौ एपिसोड पर हैं मगर आज का एपिसोड सच बताएं ये कोई बहुत अच्छे विषय पर नहीं है इस एपिसोड में आज हम एक दर्दनाक दुखद घटना की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में जानते तो आप सभी हैं मगर मैं उस पर अपना एक विचार टेक जिसे कहते हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी एक बार उस पर सोचें ऐसा आप क्या बोलने वाले हैं हम ये तो जानते हैं आप उस एयर क्रैश के बारे में बोलने हाँ, वाले हैं हां साहब जिसकी वजह से रातों की नींद हम लोग की उड़ी गई हाँ बिल्कुल सही बात है देखिए क्या होता है कि जब इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है जहाँ पर कि अनेकानेक लोग एक साथ इस हृदय विदारक आ, आ, मतलब चीज़ का सामना करते हैं तो बहुत सी बातें एकाएक जिस जो कहते हैं ना कि आपके अवचेतन में पड़ी होती हैं वो उभर करके सामने आ जाती है सबसे पहली बात तो जो सामने आती है वो है पीड़ा वो पीड़ा जो आप महसूस करते हैं अब सवाल ये उठता है कि जैसे डर की वजह होती है खुशी की वजह होती है वैसे ही मेरे हिसाब से पीड़ा का भी कारण होता है मतलब यू तो हम सभी के लिए पीड़ा का कारण होता है मैं आपको अपना कारण पहले बताता हूँ उसके बाद मैं कहूँगा कि आप भी अपना कारण सोचें दिन में तकरीबन ढाई बजे समाचार में देखा कि ये दुर्घटना हुई जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरी बेटी भी पायलट है और पहला जो ख्याल दिमाग में आया कि वह तो ठीक है ना डेफिनेटली वह ठीक थी आप लोगों के आशीर्वाद अनुकंपा, दया दृष्टि आपके आशीर्वाद इन सबों की वजह से वो ठीक थी और हम तो यही कहेंगे कि पहला विचार जब आता है कि वो ठीक थी तो एक राहत की सांस यानी कि जब दुर्घटना होती है तो शायद हम पहली बात ये सोचते हैं कि मेरा अपना कोई तो उस दुर्घटना में नहीं था सिर्फ उसके लिए ही नहीं हाँ बिल्कुल सही आपने हाँ। कहा सिर्फ उसके लिए नहीं मगर अभी पहली राहत अभिमन्यू के, हाँ। हाँ, के लिए भी हम लोग बहुत बिल्कुल सही पहली राहत मिलती है कि हमारा अपना कोई नहीं अब उसके बाद जो पीड़ा की दूसरी लहर आती है उसमें आप ये देखते हैं कि क्या कोई मेरा परिचित तो नहीं है फिर उसके बाद उसके आगे आपका सर्कल बढ़ता जाता है इसका मतलब हम लोग बहुत स्वार्थी हैं। शायद शायद नहीं ये स्वार्थ जो है ना ये मुझे लगता है कि यह मानवीय संवेदना का हिस्सा है और उसी के कारण शायद जो कहते हैं मनुष्य में परिवार मोह माया ये सब इन्हीं कारणों से है तो साहब हम आपको ये बताएं जब हमने उस दुर्घटना के बारे में सुना तो हमें पहला झटका तो यह लगा कि भाई यह बहुत बुरा हुआ। और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि हर एक्सीडेंट के बाद आपको यह लगता है कि कहीं इसमें मैं भी हो सकता था और आप अपने अनेक निर्णयों पर विचार करने लगते हैं आप अपने लिए अपनों के लिए सबके लिए इस पर विचार करते सोचते हैं हमने भी वही किया और जैसा कि हमारी पत्नी ने अभी कहा कि हम लोग उस रात बहुत मुश्किल से सो पाए हम तो यही कहेंगे सो पाए शायद यही अपने आप में एक बड़ी बात थी और कितने लोगों के सपने एक सेकंड में खत्म हो गए उम्मीदें है धराशायी मगर इससे बिल्कुल सही कहा आपने कितने? ये सब कुछ एकदम से जिसे कहते हैं वो पन्ना ही पलट गया और मगर हर जिस एक शब्द है शमशान वैराग्य शमशान वैराग्य जागृत तो होता है परंतु वो टिका नहीं शायद उसकी आवश्यकता हमको इसलिए पड़ती है कि हमको ये सोचने के लिए कुछ चीज दे जाती है वो चीज क्या है जो हमें सोचने के लिए मिलती है मेरे हिसाब से वो चीज मिलती है जब हमको री होता है जिंदगी की नश्वरता के बारे में यानी कि जब हमसे ये कहा जाता है कि कल क्या होगा अगले पल क्या होगा इसका पता नहीं है तो शायद यह बात हमको बार बार याद दिलानी पड़ती है अपने आप को कि अगले पल का भरोसा नहीं है अगले पल क्या हो सकता है आज हम जो निर्णय ले रहे हैं इस निर्णय के चलते अगला पल कैसा बीतेगा यह मुझे नहीं मालूम है और शायद यही हमको याद दिलाने के लिए इस तरह की घटनाएं होती ऐसे हम मैं बाद, हो जाते हैं। हाँ, ये है कि ये सबके साथ साथ होगा होगा मगर मेरे साथ नहीं होगा। ऐसा तो है। I don't know, ऐसा है क्यों है कैसे है मगर ऐसा तो है तो साहब ये पिछले कुछ दिन इसी विचारधारा में गुजरे अब सवाल ये उठा कि आखिरकार क्या करें क्या किया जा सकता है तो देखिए हम तो जो चले गए उनके लिए कुछ नहीं कर सकते जो इनडायरेक्टली उनसे रिलेटेड है यानी जो उनका परिवार है हम शायद उनको भी नहीं जानते हैं हम उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकते हम अपने लिए कुछ कर सकते तो साहब हमने तो एक ही बात सोची हमने ये सोचा कि जो संबंध हैं जिनके लिए हम ये सोचते हैं कि उन संबंधों को बनाए रखना आवश्यक है तो साहब हम उन संबंधों को बनाए रखने के लिए जब जहाँ रिवाइव करने की बात आती है हम सोचते हैं कल करेंगे यानी एक उदाहरण दे रहा हूं बहुत से मित्र हैं आप रोजाना तो हर मित्र से बात नहीं करते हैं पत्र नहीं लिखते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि मित्रों को पत्र लिखना या बात करना केवल इसलिए छूट जाता है कि हमको यह लगता है कि भाई कोई खास बात है ही नहीं बताएं क्या यार मैंने यह सोचा कि बताएं क्या का जवाब यह है कि कुछ मत बताओ केवल फोन उठा करके आवाज तो सुन लो क्योंकि ना मालूम फिर वो आवाज आवाज कब सुनने सुनने को को मिलेगी मिलेगी ये मैं आपको आपको बता दूं मेरी आवाज तो आपको सुनने को मिलेगी। you know? <laughs> मेरी तो तो तो हाउ डू यू नो इसलिए कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल है साहब मुझे आप फोन करें या ना करें चलेगा मेरी आवाज आप सुन लेंगे हाँ अगर आप ये चाहते हो कि आपकी आवाज भी मैं सुन लू तो भाई साहब फोन कर लीजिएगा मुझको हाँ। आपकी आवाज भी सुन लूंगा और आपसे बातें भी कर लूंगा बातें करना तो बीमारी है ना मेरी तो इसलिए बातें भी कर लूंगा तो साहब मुझको लगा कि ये बात करना, बात करना, करते रहना बेहद जरूरी है। अब इस बात को मैं यहां पर रोक रहा हूं वो इसलिए कि मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी घटना के अगले दिन एक मशहूर और वरूफ देश ने एक दूसरे मशहूर और मारूफ देश पर भीषण आक्रमण कर दिया अरे भैया क्यों शक ये था कि वो साहब दूसरा देश जो था वो न्यूक्लियर मटेरियल तैयार कर रहा है अब साहब देखिए मैं इसका इतिहास भूगोल तो ज्यादा जानता नहीं मगर कोई आदमी कुछ तैयार कर रहा है और मैं उसके लिए जाकर उसको पीट रहा हूँ इसमें जो जन धन की हानि हुई मैं केवल उन परिवारों के साथ सहानुभूति सहानुभूति कर सकता मगर ये भी वन वे नहीं है सब तरफ युद्ध चल रहे हैं कितने युद्ध चल रहे हैं कितने जाने जा रही हैं और हर जान जो जा रही है उसके पीछे एक परिवार है उसके पीछे कुछ लोग हैं जो सारी जिंदगी अपनी बाकी की उनकी याद में आखिरकार ऐसा इस इस तरह तरह का का जो जिसे कहते हैं ना नुकसान कब तक होता रहेगा? होड़ है ये। तो, नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे दुर्घटनाएं भी अभी तो पता नहीं इस दुर्घटना की जांच होगी तो उसमें क्या निकलेगा परंतु यदि यह पता चलता है कि किसी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ तो आप सोचिए साहब कि कितना अफसोस होगा कि कितने आकारण किसी व्यक्ति की मतलब इतने ढेर सारे व्यक्तियों की जान चलती तकनीकी गलतियां क्या होंगी किसी ने अपना काम शायद जिस ढंग से करना था उस ढंग से नहीं किया होगा किसी को जितना ध्यान देना था उतना नहीं दिया होगा क्या शायद इसका नतीजा ये नहीं हो सकता कि हम आज ये तो कसम खा लें कि भाई कम से कम मैं जो काम करूंगा वो काम मैं पक्का करूंगा तो चलिए साहब ये तो एक बात हो गई अब देखिए दूसरी बात क्या है एक तो मैंने आपसे कहा ना कि भाई बात करिए दूसरी बात क्या है कि अगर कोई संबंध है बिगड़े हुए हो तो यार उनको एक बार बना लेने में कोई बुरी बात नहीं है ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हम लोग क्या मतलब जब पता ही नहीं आज है कल टपक गए तो भैया कम से कम अगर कोई मन में मलाल अफसोस पल रहा हो उसको ख़त्म कर लेना ज़्यादा अच्छा है और, और देखिए प्यार एक... और दोस्ती से बढ़ के कोई धन शायद नहीं <laughs> नहीं वो एक गाना है ना क्या? कि अगर जो कोई बात जिसे कहते हैं कोई बात बन ना पाए जब कोई बात बिगड़ जाए हाँ, मतलब जब कोई बात बिगड़ जाए ना बिगड़ी बातों के तो उस बिगड़ी बात को बना लेने में कोई हर्ज नहीं है देखिए एक तो ये रहीम दास जी का दोहा है ना की रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए और धागा अगर जुड़ भी गया तो गांठ पड़ जाए से, तो जोड़े से वो न जुड़े, जुड़े, वो ना जुड़े, जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए हाँ, तो भाई साहब देखिए चक्कर क्या है कि पहली बात तो कोशिश करें कि संबंध ही न टूटे हाँ। और अगर मान लीजिए किसी वजह से टूट गए और गांठ पड़ ही गई जाने दीजिए क्या हो गया गांठ जी के जमाने में गांठें थीं तो वो कहते थे भैया बड़ी गांठ गई अरे आज के जमाने में गांठ पड़ भी गई तो क्या है आपको मिलना जुलना तो शायद साल दो साल में एक बार और सबसे अच्छी बात क्या है अगर हम लोग माफ करना सीख जाएं खुले मन से क्यूँकी हमारे अपने अंदर भी तो हजारों हजारों आपने बहुत मुश्किल काम कहा बहुत से लोगों को हाँ। माफ नहीं कर पाया हूं हूं और आज भी यही सोचता हूं कि हे no, no, no, no, no. हूँ नहीं नहीं। मगर सोचूगा नहीं हम आपको अच्छा अच्छा गाना सुनवा देंगे विविध भारती लगा के ठीक है चलिए साहब तो ये तो एक बात होगी अब देखिए इन बातों के बाद हम आपको आपको हाँ। कि साहब इन सब के साथ साथ हाँ। एक आपको मजे की बात बता देता। ये जो हवाई दुर्घटना हुई ना इसके बाद बहुत सी जानकारियां फ्लैश होने लगी हाँ। तो उसमें एक जानकारी ये आई हाँ। कि साहब ज्यादातर हवाई दुर्घटनाए हाँ। या तो टेक में होती है या लैंडिंग के टाइम में होती है हाँ। और हमारे जो न्यूज रीडर साहब थे उनका कहना यह था कि कि इसका कारण ये होता है हाँ। पायलट सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड उसी टाइम में होता है हाँ। तो अब मैं अपनी बेटी से पूछूंगा साहब कि वास्तव में क्या पायलट उसी टाइम में सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है तो ये तो ठीक है पता चल जाएगा मगर हम भी तो उसी टाइम सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हैं। आपको यहाँ बताना ये चाहता हूँ हमारी तू? पत्नी जो है उसको शायद ये जानकारी थी अरे भाई साहब उनका हालत ये है कि वो एक पायलट की माँ होने के बावजूद हवाई यात्रा करते समय टेक ऑफ और लैंडिंग के समय अपने बगल के यात्री का हाथ अवश्य कस कर पकड़ लेते अब मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ मैं बगल का यात्री कह रहा हूँ अपने नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कभी अक्सर तो ऐसा होता है, है तो अपने हाथ अपने हाथ मुझको वो बगल वाले सज्जन जो है उन्होंने मुझे तो नहीं बताया मगर बहुत लोगों को काफी गलत फहमिया हो चुकी है मैं बताना यही चाहता था साहब कुछ जानकारिया जिसे कहते हैं ना रूप से लोगों को प्राप्त होती है पाला करेंगे नैसर्गिक, नैसर्गिक हो गया प्राकृतिक रूप से वो जानकारी पास अवेलेबल ऐसी कुछ जानकारिया हम लोग के पास भी है तो मगर हम लोग उसको उजागर नहीं करते हैं तो मैंने एक बात तो आपको ये बता दी अच्छा उसके बाद अभी रुकिए एक मिनट ये जो गाने वाली बात है ना काँग? कि हमने क्या किया साहब कि हम आपको एक धुन भेजते हैं और आप उस धुन को पहचानते हैं हाँ। तो पिछली बार की धुन थी हाँ रात का समांद का समा। तो ये गाना था फिल्म फिल्म जिद्दी जिद्दी का हाँ। और इस फिल्म, इस गाने की खूबी थी कि हमने फिल्म भी देखी अभी हाल फिलहाल में आजकल हम दोनों जने सोने के लिए जो टीवी चलाते हैं तो उसमें पुरानी पुरानी हिंदी फिल्में लगा के देखते हैं और अचंभे में पड़ जाते हैं अरे इस फिल्म की हम लोग इतनी तारीफ करते थे इसके लिए जान लिए रहते थे कितनी बकवास फिल्म है। कि तो बकवास फिल्म है भाई मैं बताना ये चाहता था कि फिल्म तो जो बकवास थी वो थी शायद अपने जमाने में हिट भी हुई होगी इस गाने में जो हिरोइन है वो आ, मैं, आप लोगों से सभी से कहूंगा कि इस गाने को एक बार YouTube पर जाकर देखने की तकलीफ जरूर गवार करिए क्या क्या दिखा हीरोइन जब कूद कर आती है तो साहब वो लगता है की जैसे देवी उनके ऊपर आ गई हो बाल बिखरे हुए और साहब हाथ पैर फेंकती हुई मुझे, कि या या मतलब तो मुझे मालूम नहीं अगर आशा पारे जी कभी इसको सुनेगी मेरे पॉडकास्ट को तो मैं तो यही निवेदन करूंगा की वो कहीं ना कहीं ये स्पष्टीकरण अवश्य दे की ये जो उन्होंने किया ये डेफिनेटली उन्होंने जानते बूझते नहीं किया होगा और ये डांस डायरेक्टर ने उनसे जबरदस्ती करवाया होगा क्योंकि इतना मतलब इतना भद्दा प्रदर्शन बहुत ही कम देखने का मौका मिलता है और विशेषकर ऐसी अभिनेत्रियों से जो नाचने मतलब में मतलब जिनकी नृत्य कला वास्तव में प्रशंसनीय है तो साहब खैर ये तो उस गाने की बात हो गई और अब आज का गाना ये रहा मुझे उम्मीद है कि आप इस गाने को पहचान तो लेंगे क्योंकि ये गाना बेहद दर्द से भरा हुआ है यानी इतना गाना है कि इसको बहुत नहीं ही अच्छा नहीं है बोलते है कभी उर्दू में घुस जाते कभी हिंदी के जंगल में बात तो ही नहीं आज एक वो जो हिंदी लेखक संघ में गए तो वहाँ पे एक किसी ने कबीर दास पे जब बोलना शुरू किया तो काफ़ी बातें तो उन्होंने अच्छी कही कि कबीरदास निर्गुण संत थे वगैरह वगैरह उसके बाद उन्होंने ये भी बताना शुरू किया कि कबीरदास शाम को एंटरटेनमेंट प्रोग्राम किया करते थे और उस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में वो इकतारा लेकर के और एक और कौन सा यंत्र था वो लेकर के बैठते थे और लोग बाग आ जाते थे और तब चूँकि फिल्में वगैरह नहीं थी तो वही एंटरटेनमेंट था मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भजन यानी भक्ति को एंटरटेनमेंट से लिंक करना यह वास्तव में बहुत प्रशंसनीय कार्य है मैं तो यही आस्पद है चलिए कह दोबारा तब दो रही जब उन्होंने ये कहा कबीरदास जी ने सत्सई में कहा वो मैं तो मतलब सचमुच में हिंदी का मेरा ज्ञान बहुत ही सीमित है मगर वो सतसई कबीरदास की तो डेफिनेटली नहीं थी तो चलिए साहब ये भी एक हो गया तो मगर मैं आपको बताना ये चाहता था कि बहुत से लोग हमारी पत्नी हमसे बार बार कहती हैं कि इतना हिंदी मत बोलो इतना उर्दू मत बोलो ये मत बोलो वो मत बोलो मैं चाहता नहीं, मैं, नहीं, मैं, उसके मैं, तो, मैं तो बहुत मतलब मामूली हिंदी बोलने वाला हूँ बड़े बड़े लेखक संघ के में जो सदस्य है वो क्या कह रहे हैं वहां तो चूंकि इनको प्रशंसा मिल जाती है तो ये अपना चुपचाप आकर हो जाती है ये ये ये क्या बात हुई? ये, यही बात हुई हुई यही साहब उन्होंने भी जो भाषण दिया जिन्होंने ये थोड़ी सी गलत बात कह दी उनकी भी भाषा ऐसी घनघोर जंगल वाली नहीं थी घुसी हुई कि मतलब डिक्शनरी पलटनी पड़े साहब कि क्या, क्या हुआ, हुआ? साहब हमारे ऊपर कौन सा मम फोड़ा गया हिंदी का कौन सा भैया तो चलिए मैं आज की बात यही पर समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास ये समय तो है नहीं कि मैं आपको किसी नए शहर के बारे में बताऊं, मगर मैं ये पक्का वादा करता हूं कि अगले हफ्ते यानी कि दो एपिसोड के बाद मैं डेफिनेटली अपनी पत्नी को खुश करने का प्रयास करूंगा और उनके शहर जौनपुर की बातें करूंगा। तो साहब चलिए चलते हैं अगले हफ्ते फिर आपसे मिलते हैं और जौनपुर की बातें करते तक तक के लिए दीजिए नमस्कार आपने अपना समय दिया है मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि आप जो मैंने विषय उठाया है उस पर कम से कम अपने दोस्तों से अपने परिवार से बातें अवश्य करें और ये भी चलते चलते बता दें कि वो तो एक दुख की बात हो गई सचमुच में और बहुत दिनों तक वो दुख बना रहेगा मगर ये जो श्रीमान जी है हिंदी और उर्दू में घुसने वाले इनका जन्मदिन भी बीच में पड़ेगा तो चलिए साहब आप मुझे दे दे भी बोल दीजिएगा हाँ। और मैं अगले हाँ। बार जब आपसे बात करूंगा तो इकहत्तर वर्षीय वृद्ध के रूप में आपके सामने हाँ। आँगा। आँगा। तो चलते साथ नमस्कार नमस्कार तेरी जाने कैसा कैसा हो जिया तेरी राह तकिया जाने कैसा कैसा हो जिया धीरे धीरे आंगन उतरे अंधेरा मेरा दीप कहाँ ढलके छुपी बहुत हुई सामने आ जाना कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे थक गई है अब तेरी माँ अजसान हुई मुझे तेरी फिक्र धुंध ला गई देख मेरी नजर आजा सान हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई देख मेरी नजर राजा